कहानिया कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है आज की कहानी का शीर्षक है मैजेस्टिक मुछे उषा छाबड़ा और अनुराग शर्मा के सहायक स्वरों के साथ मुख्य स्वर सलिल वर्मा का। कहानी के लेखक अनुराग शर्मा तो आइए सुनते हैं मैजेस्टिक मुछे लाग बिल्कुल वही है खाल के ऊपर रेंगता है वही है मैं भी तो वही हूँ बैठा भी वही हूँ आज तक तुम जब से गई निपट अकेला हूँ वही शनिवार वही तीसरा पहर वही अड्डा वही बेंच वही आवाजे तिकीट तिकिट तिकिट जोड़े सांगड़ी खंडाड़ा वही नारे दारू सोड़ा जय महाराष्ट्र पानी हजारों मील चला हूँ फिर भी वही बैठा हूँ ये कैसी उलट बासी है सुनक गया हूँ क्या मैं ही एक बौराना ममता इसी बेंच पर मुझसे चिपक कर बैठ गई है शर्मा जी शरारत से कोहनी कहती है। शर्मा जी मुझसे इतना शर्माते क्यों हैं? अभी जाकर बस में बैठी है मुझे अपलक देखकर कर मुस्कुरा रही है बस चल पड़ी है अब चेहरा नहीं दिखता हाथ हिला रही है विजय की बस आ गई है उतरा है बिना इधर उधर देखे चला आ रहा है केवल एक दिन रुक कल चला जाएगा ममता परसों वापस आ जाएगी इन्होंने एक दूसरे को कभी देखा नहीं पर जानते हैं सुनते हैं मेरी बातें चुप करूं तो बार बार पूछते हैं सप्ताह भर शरारत सप्ताहांत पर टोका टोकी 24 फोर सेवन राउंड क्लॉक लगातार दिन रात मुझे कटालो बुरजवा जमींदार महंत। हमेशा किसी न किसी बात पर टोकता है विजय पर न जाने कहा से तुम बीच में आ जाती हो मंत्र सी कहती हो हमेशा ऐसे ही रखना मैजेस्टिक लगते हो तुम सफेद हो जाएंगी तब तो कटा लो नहीं तब तो और भी सुंदर लगोगे कटाना मत और रंगना भी मत तुम्हारी अंग्रेजी भी तुम्हारे रूप जैसी निर्दोष है, रा, है।, रा, है। दादाजी मगन होकर मंदिर में भजन गा रहे हैं मुछे छोड़ अपनी बता मैं के कंधे पे धौल जमाता हूँ महानता नहीं है महानता का शुद्ध भाव है ये छोड़, काका से हुई क्या बात मत करो बुढ़े की जवान लड़के के बाप को शादी की सूझी है होता है, होता है है अभी तूने दुनिया देखी कहा है नहीं कटाओगे अरे मॉडर्न देखो भैया ही रहोगे हमेशा तू भी भैया ही है माया का भैया भैया जी बड़ा भैया वाला आयम खाते मैनेजर ऑफ दिस ब्रांच एचआर कोई समझ भी है क्या पहाड़ के झरनों से उठा के सीधा आपको सात तारों के बंजर घाट में भेज दिया चार महीने में मेरे जैसे भुजंग हो जाएंगे अंदर तक क्यों दिख जाता है मुझे साफ दिख रहा है घाटे का डर कहीं गाँव वालों को पता न लग जाए कि मैं यूपी से हूँ नया अफसर एक भैया है पंजाब हो या महाराष्ट्र यूपी के सब भैया ये सब तारण के अधिकारी मेरा पहाड़ यूपी में ही है पर कब तक पूरा यूपी रहेगा यूपी उत्तराखंड उत्तरांचल कुर्मांचल यहां आने से पहले मैं पहाड़ में रहा जरूर था मगर मुझे पहाड़ी कौन कहेगा पहाड़ी लोग तो मुझे देखते ही मैदान वाला बता देंगे मैदान मतलब नीची जमीन तराई तलहटी वादी वादी मतलब नर्क कौन हूं मैं भोटिया, रंग नेवारी गढ़वाली कुमाऊनी घाटी पठान मंगोल कोई भी तो नहीं हूं पुरखे तो पहाड़ से ही थे पर वे पहाड़ दूसरे थे गर्वोन्नत असीमित अनंत तुम्हारे शब्दों में कहूं तो मैजेस्टिक लोहित कुंड से कश्यप सागर तक पुरखों के चिन्ह आज भी मौजूद हैं। पुरखों के चिन्ह चिन्ह तो सब पराई मिलकियत है अब बस पुरखे अभी भी हमारे ही है उनको कौन लेगा संपत्ति की कीमत है बताने वाले का क्या ब्रह्मपुत्र तुम्हारी तुम्हारी हुई परशुराम हमारे रहे तीर्थ तुम्हारा हमारी हमारी खीर तुम्हारी? भवानी ब्रह्मपुत्री अमीरी प्राश राजभोग प्राश कोई नाम रख लो वो सब तुम्हारा चेवन बाबा हमारे आजादी तुम्हारी फांसी हमारी अब तो ज्योतिष व्यवसाय हो गया है हर चैनल पर अखबार में ज्योतिष की दुकान तुम्हारी और ठगी का दोष हमारा मंदिर का धन संचालन नियंत्रण तुम्हारा पूजा हमारी दान पेटी तुम्हारी निर्जला व्रत हमारा हर किसी को अपना अलग घर चाहिए पाकिस्तान बांग्लादेश नागालैंड गोरखालैंड खालिस्तान तमिलनाडु तेलुगु देशम तेलंगाना विदर्भ हरित प्रदेश और पुत्रो हम पृथिव्या अपने ही घर में बेघर लेकिन क्षीर भवानी को भोग कौन लगाएगा बम्यान बुद्धा को भोग कौन लगाता है मूर्ख भगवान नहीं तो भोग भी नहीं मतलब नास्तिक नहीं नास्तिक नहीं दैत्य नास्तिक नहीं धर्मद्रोही होते हैं पहले धर्मात्मा को मारने में नास्तिकों का साथ देंगे धर्मात्मा के मिटते ही निर्बल हुए नास्तिकों को भी मिटा देंगे धर्मद्रोही फिर भी अपनी मूर्तियां लगाएंगे मंदिर विवादित ढांचे हो जाएंगे पर नियंत्रणवादी तानाशाहों की मूर्तियां अटल रहेंगी संघे शक्ति कल सेंट पीटर्सबर्ग एक झटके में लेनिनग्राद हो गया वोल्गोग्राद, स्टालिनग्राद बना क्या लेनिनग्राद फिर से कभी सेंट पीटर्सबर्ग हो सकता है बर्लिन की दीवार अटूट है सद्दाम मामू अमर रहे दाना अजे हैं शिंदे आता है विशाल का है। अरे आप तो ममता मैडम जैसे नाजुक हैं। मुंबई में एक शर्मा दोस्त था मेरा मुझे लगा वैसे ही होंगे लंबे, तगड़े। वो कहता नहीं पर उसकी निराशा सुनाई दे रही है कि कल का मुड़गा यूपी से आ गया अफसरशाही चलाने हमेशा से यही होता है श्रीमंत ने कन्नौज से कोटपाल बुलाया था तब तो हम कुछ कर नहीं पाए लेकिन आप बदला ले रहे हैं हड़ताल कराते हैं उसके खिलाफ नाटक भी लिखते हैं बेकार नहीं है ये नाटक ये नाटक कल इतिहास बदल देंगे लोग नाटक को इतिहास और इतिहास को कल्पना कहेंगे वे कहेंगे कि कोटपाल ालिब था मंदिर कभी भी नहीं था राम भी नहीं थे अयोध्या नहीं थी बुद्ध भी नहीं थे बमयान नहीं था है कोई सबूत तुम्हारे पास खुदाई करो दिखाओ कुछ बमयान के मलबे से भगवान बुद्ध का कंकाल निकालकर अदालत के सामने पेश किया जाए दूर के इतिहासकारों ने सिद्ध कर दिया है कि बमयान में बुद्ध कभी नहीं थे अगर कभी थे भी तो उन्हें वैदिक हिंसा से उड़ाया गया था पांच हजार साल पहले तालिबान सर्वधर्म संभाव सिखाता है उनमत बनाता है वसुधै कुटुम्बकम सिखाता है धर्मांधो की बारूदी सुरंगे चीनी धर्महताओं से खरीदी जाती है नया इतिहास लिखेंगे कलम से नहीं बारूद से पैसे से इतिहास लिखेंगे लिखने को पैसा कहाँ से आएगा अपहरण करेंगे बच्चों का कलेक्टरों का पूंजीपतियों का पूंजी का विरोध पूंजी के अपहरण से वाह बेटा वाह भविष्य देख नहीं सकते वर्तमान छू नहीं सकते इतिहास जरूर लिखेंगे ये मौका परस्त कीड़े इतिहास का कीड़ा पास आ गया है सरदार जी बोल रहे हैं ब्लैक बोर्ड पर लिख रहे हैं पुष्य मित्र शूंग बोलने का इतिहास अलग लिखने का अलग भोगने का अलग घर की ईमानदारी अलग दफ्तर की अलग मंदिर का धर्म दूसरा दुकान का तीसरा फिर चौथा पांव पर किसी के रेंगने का वो चिपचिपा ले जाहसास में नारू का प्रकोप है नारू का कीड़ा काल में घुसकर शरीर भर में घूमता रहता है कैसा लगता होगा पानी उबालेंगे तो नारू नहीं आएगा पर जो आ गया वो नहीं जाएगा पर यह नारू नहीं है अजगर है क्या नहीं ये नाग है अजगर जैसे कसता नहीं डसता है नारू जैसे खाल के अंदर छिपता नहीं दबंगई से ऊपर रेंगता है भोले भाले सरल लोग हैं कहीं भी खाने लगते हैं कभी भी कहीं भी दांत मारने लगते हैं अभी अभी रुकी बस में बैठी बहिनी कोयले के चूरे से दांत साफ कर खिड़की से बाहर थूक रही है थुक्को नका थुक्को नका एक सुंदरी मेरे पास आकर कुछ पूछती है थोड़ी मराठी समझने लगा हूँ पर वो मराठी नहीं बोलती है फिर भी उसकी मांग समझ आती है हाथ बढ़ाता हूँ वो बोतल ले लेती है मुंह से छुए बिना सांस रोककर कर पूरी बोतल पी जाती है तृप्त हुई अमृत अधरों से होकर गर्दन भीगोता हृदय तक आता है मैं सामान्य क्यों नहीं हूं अंदर तक क्यों दिखता है मुझे उसकी नजर बचाकर विजय मुझे आंख मारता है अचानक गर्मी का एहसास होता है लेकिन बोतल अब खाली है खमाल है पूरे बस अड्डे पर पानी का इंतजाम बिल्कुल नहीं है लोग प्यासे हैं, बेचैन हैं। उनकी प्यास के लिए प्रशासन नहीं मनु जिम्मेदार है यहाँ कैसे हो पानी तो गंगा यमुना कावेरी कहीं भी नहीं है उसके लिए चाणक्य जिम्मेदार है उसी ने भरा कि जड़ में मठा डाला था पानी को भूल जाओ मनु को गाली दो चाणक्य का पुतला जलाओ सुई जैसा अचानक। शिंदे बता रहा है, पोटनी सांचे वड़गांव आज भी दूर दूर तक मशहूर है बहुत खुशहाली थी यहाँ गांधी के बाद खड़े खेत जला डाले गांधी द्रोही देश द्रोही कहकर उजाड़ दिया ब्राह्मणों के घरों को तोड़ दिया खलिहानों को ब्राह्मण खत्म हुए जो बचे हुए पुणे मुंबई दिल्ली लंडन चले गए अब कभी वापस नहीं आएंगे उनके बनाए ताल बांध सब मिटा दिए जाएंगे उन्नीस में पहली बार सूखा पड़ा था तब से अब तक सब बर्बाद हो गया है बस्ती के बाहर उजड़े मंदिर की दशा आज भी वही दास्तान बयान करती है गांव के नाम से ओटनी संचे हटाने का आंदोलन चल रहा है नया नाम शायद ज्योतिबा फुले होगा लोग प्यासे है मंदिर की जगह नेताजी की मूर्ति लगेगी पुरखों के चिन्ह पंडितों के दरवाजे पर कोयले से निशान लग रहे हैं घर घर कल खाली चाहिए। नवासी में पहली बार काली बर्फ गिरी थी बकवास है बर्फ कभी काली नहीं होती पंडित कभी कश्मीर में नहीं रहते थे पंडित नेहरू को कौश अली गाजी का रिश्तेदार बता दो वादी मतलब नरक। भूखे नंगे शरीर गैस चैम्बर में लाए जा रहे हैं क्या हिटलर कभी हारेगा यहूदियों को उनका इसराइल वापस मिलेगा क्या वे शांति से रह पाएंगे इसराइल बन भी गया तो क्या यहूदियों से भी अधिक सताए गए रोम और डोम लोगों को अपना घर मिलेगा क्या रोम यूरोप में और डोम मध्य पूर्व में अनंत काल तक भटकेंगे त्रिशंकू को चैन कब मिलेगा कमनीय लड़की चली गई है कन्नड़ बोल रही थी कन्नड़ तो मुझे अच्छी तरह आती है ठीक तो है तभी तो समझ सका उसकी बात प्यास को किसी भाषा की जरूरत नहीं होती दोष जल प्रबंधन का नहीं है दोष जाति का है क्षेत्र का है दोष भाषा का है तुम तो अंग्रेजी और तमिल बोलती थी हिंदी का एक शब्द भी नहीं जानती थी सीखी भी नहीं हमारा संवाद फिर भी था कैसे संस्कृत संस्कृतवाक तमिल संगम मौनरागम मुझसे क्यों डरती थी, थी तुम हम तुम्हारी भाषा संस्कृति क्यों मिटाएंगे हमारी तो स्वयं की भाषा संस्कृत संस्कृति सब मिट गई अपने ही देश में बेगाने हो गए यह कोई मामूली सुई नहीं तीर है पाव पर रेंगते नाग ने मुझे डस लिया है शायद खुफ तो सुनाई नहीं दी काल की लाठी बे होती है क्या यह नाग मेरा काल है जमके विजय को कुमार गंधर्व पसंद नहीं है वह मेरे कमरे में खड़ा नाग भों से कोड़ रहा है उसके मुछ नहीं है हंस अकेला ये क्या रोंदू गाने सुनते रहते हो हवा हवा खाले पॉप पाकिस्तान अरब अमेरिका क्या चाहिए आजकल गजल का चलन है वो के ढेर में छिपसा गया है ये लोग गुलाम अली जगजीत सिंह सब तो है शिंदे चाय लेने अंदर चला गया है दीवार पर भीमराव अंबेडकर की बड़ी सी तस्वीर है मैं ध्यान से देखता हूँ वाद विवाद में हमेशा प्रथम आता था मैं नर्सरी से कॉलेज तक कभी भी लिखा हुआ भाषण नहीं पढ़ा अम्बेडकर पर प्रतियोगिता थी भाषण प्रतियोगिता में 10,000 रुपए का इनाम पहले कभी सुना नहीं था पहली बार स्टेशन जाकर अम्बेडकर पर एक किताब खरीदी थी कितनी मेहनत करके भाषण की तैयारी की थी जीवन का सबसे अच्छा भाषण उसी दिन दिया था मुझे कोई इनाम नहीं मिला वे जीते जो शायद सांवना पुरस्कार के लायक भी नहीं थे एक निर्णायक ने बाद में बाहर ले जाकर कहा एक शर्मा को इनाम देता तो उलटबांसी हो जाता तुम्हें क्या मालूम उलट क्या होती है उलट बांसी में विरोधाभास नहीं होता है तुमने कबीर को केवल पढ़ा है हम तो दिन रात कबीर को जीते जग शिंदे बता रहा है शर्मा क्यों नहीं होगा मुंबई में गुजराती बंगाली अन्ना बाबा सब है वहाँ बस मराठा मणस नहीं है है भी तो फक्त हमाली करता है घाटी शब्द एक गाली है मुंबई में देश में कहीं भी चले जाओ स्थानीय आदमी अबला ही है सदा का सताया हुआ सहमा हुआ शोषित पद दलित घर का जोगी जोगड़ा, आन गांव का सिद्ध सताया हुआ आदमी कोई भी अपराध कर सकता है उसे सजा नहीं होती उससे वार्ता होती है उसके लिए पैकेज बनते हैं, पैकेज से समृद्धि आती है यह विकास का मार्ग है विकास मार्ग प्रगतिशील उन्नत इसीलिए उसे विद्रोह करने के लिए तैयार करते हैं यह निर्भक्षी सुसाइड बॉम्बर बनाते हैं भूसा तैयार है जिस किसी के पास एक तीली हो दिया सलाई की आके जला दे अरे कोई है इस मुल्क ने हर शख्स को जो काम था सौंपा उस शख्स ने उस काम की माचिस जला के छोड़ दी चर्बी का चलता फिरता ढेर अपने झोले में टॉर्च निकालकर गरीब मजदूरों को आशा की किरण दिखा रहा है मजदूर सम्मोहित से बैठे हैं। मुझे स्पष्ट दिख रहा है की झोले के अंदर बंधी हुई आशा छटपटा चिल्लाने की कोशिश कर रही है जब तक मैं कुछ करूं चर्बी के ढेर ने उसका गला दबा दिया है मैं बेंच से उठना चाहता हूं परंतु मेरा दर्द बढ़ता जा रहा है क्या मेरा दर्द आशा के दर्द से बड़ा है मजदूरों को अभी भी आशा की किरण दिख रही है मेरी चुभन बढ़ गई है मुझे लगा कि नाग अपना जहर मुझमें उड़े लेगा मगर ये तो ये तो उल्टा मेरा खून पीने लगा है हवा तेज हो गई है सुंदरी की फेंकी खाली बोतल उड़ी जा रही है दर्द असहनीय हो गया है अरे गजलें तो अच्छी सुना करो जैसे पंकज उदास देखो वो है तो एक आ, उधर ये उसकी सबसे बेकार एल्बम है अरे कुछ नशा शराब मय पीना पिलाना चाह पीजिए शिंदे चाय लेकर आता है झेंपता हुआ कहता है अंबेडकर की तस्वीर मैंने नहीं लगाई थी वो तो मकान मालिक ने पहले से लगा कर रखी थी हम हम वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं मैं उठकर चलने का प्रयास करता हूँ मगर हिल भी नहीं पाता बेंच और मैं एकाकार हो गए हैं नहीं यह संभव है नाहक ने मुझे जकड़ रखा है वो मेरा खून पी रहा है खबर आती है उत्तराखंड अलग हो गया है नंद ऋषि की दरगाह अब चरारे शरीफ कहलाएगी परशुरामपुरी का नया नाम कुल्हाड़ा पीर है संपत्ति तुम्हारी हो गई तो क्या पुरखे तो मेरे हैं उनका नाम मच्छीनो वड़गांव ले लो दरगाह ले लो परंतु नंद को मत मारो, धर और मानो नशे में हो अब मैं ठीक हूं बेंच से उठ भी सकता हूँ शायद मगर उठता नहीं तुम जो पास नहीं हो अग बेहोशी में कुछ गा रहा है डूलागला तुम गुस्से में कहती हो डोंट इम्पोज हिंदी ऑन एस विजय हंसकर कहता है ये कटा लो।